ya yeah. I'm gonna make it. श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम भगवान श्री राम की यह है बहुत कृपा है भगवान शंकर की आशीर्वाद है देवी माता की कृपा है यह हम पर्व जो है बहुत दिनों से भगवान की लीला कथाए सब चर्चा हो रही है आप सब लोग ये प्रतिदिन भारी संख्या में पधार के सुन रहे हैं इसीलिए आप लोग धन्यवाद है श्री राम श्री राम श्री राम आ, क्या बताए धैर्य भगवान आके और इच्छित का चरित्र चल रहा है जो भागवत सुनने वाले भागवत से पहले जो सुनने वाले श्रोता वक्ताओं का भी चरित्र आ रहा है पहले भागवत के महात्म सुना इस प्रकार भागवत जो घर में रखने से पूजा करने से उसको फल मिलता है दान करने से उसको पाठ करने से सुनने से बड़े बड़े पापी मुक्त हो गए धुंधकारी से सुना भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब जो है जवान हो जाते हैं ये सब विषय भी सुना अब भागवत सुनने वाले परिचित महाराज उनके जीवन क्षेत्र चल रहा है आ, ये भागवत को अगर हम बढ़िया से ध्यान देकर नहीं सुनेंगे तो कथा कहानी इधर है इधर इधर उधर पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा <laughs> उल्टा पुलटा सब कथा कहानी इधर उधर घुस दिए गए इसलिए एक सीरियल से लिमिट से समझा नहीं सकता तो परिचित महाराज के जीवन में कहानी में सुना किसी जब गर्भ में थे परिचित तो असुस्थमा जी ब्रह्मास्त्र चलाया था मारने के लिए लेकिन भगवान जी है छोटा सा रूप धारण करके उनकी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के बचा लिया परिचित महाराज जी है गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया भगवान की स्तुति किया गर्भ में जो है बालक का ज्ञान रहता है, है भगवान उसके बाद वहां से अंतर ध्यान हो गयी छोटा सा श्याम श्यामरण का एक मूर्ति दर्शन किया उसके बाद जो है कुंती आदि आदि इतने सब वहाँ पर पांडव थे सब आकर भगवान ने कृष्ण के बड़ा स्तुति किया आपने हमारा वंश बचा लिया इसके बाद अब कोई था नहीं वंश द्रौपदी के पांच पुत्र थे उसको मार दिया था उसका एक लोग सब ये बूढ़े हो गए हैं अब क्या बच्चा बच्चा होने वाला है तो? पांडव अभी सब उम्र हो गया है अस्सी नब्बे सौ अस्सी तक पहुँच गए पैंसठ सत्तर अस्सी उनके लड़के सब अभिमन्यु ब्याह करके नाती हो गए न अभी इसलिए अभी बच्चा होने का है न इसलिए अभिमन्यु का भी यही कि बालक अभी तो शादी हुआ था अभी मन का पांच सात महीना भी नहीं होता शादी श्री राम अब जो है भगवान बचा लिया तो सब जो है पांडव लोग आ करके भगवान की बड़ा स्तुति किया प्रार्थना किया हे प्रभु आपने जो है बहुत बड़े विपत्ति से संकट से आपने बचा लिया हम हमारा फूल का रखा कर लिया लंबा चौड़ा चौड़ाई स्तुति है का इसी प्रकार स्तुति करते करते करते करते जो है कुंती ने जो है एक भगवान से वरदान मांगा कुंती ने जो वरदान भगवान से मांग रही है विपद संतुन शस्व तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम ज्यादर दर्शनम कुंती जे है बोल रही है प्रभु से मैं एक प्रदान मांगना चाहती भगवान कृष्ण ने कहा आव क्या प्रदान है सब कुछ हो गया राज्य मिल गया दुश्मनों सौ समाप्त हो गए आपके पुत्र विजय हुई और आजगत मिल सौ चारों तरफ से आनंद आनंद हो बच गया और क्या चाहिए नहीं सब तो मिला दुनिया भर के ऐसा मिलता रहेगा जाता रहेगा आता रहेगा संपत्ति यश प्रतिष्ठा नाम लेकिन मैं ये चीज मांग रहा हूँ दुनिया में शायद कोई मांगा नहीं होगा भगवान ने सोचा लगता है कि बहुत बड़ा पदवी मांगने वाली हल क्या राजरथु मिलेगा राजमाता होगी हल्का मांगेगी ठीक है आपकी इच्छा जो है मांगी। लीजिए तो कुंती ने मांगा बड़ा विचित्र चीज है दुनिया में कोई का भक्त अभी तक तो मांगा नहीं कुंती मांगे विपदा संतुन सत्र तत्र जगत गुरु हे जगत गुरु मेरे जीवन में यानी हमारा परिवार के जीवन में बार बार पद पद पर सो विपत्ति दुख संकट मुसीबत आया करे <laughs> <laughs> अब भगवान ने सोचा गया लगता है 80-90 की उम्र हो गई है भाई जो लड़के लोग पांडव लोग सत्रह साठ 65 सत्रह हो गए कि नब्बे तक पहुँच होगी 90 नब्बे तो तक पहुँच गए हुई भगवान ने सोचा लगता है शुरू ढीला हो गया लगता है अभी तक तो विपत्ति सही जीवन बिताई अरे जो छोटे छोटे पांडव थे उनको यही जहर दिया मारने कोशिश किया फिर लाखा गृह में जला गया फिर वन में भेज दिए बारह साहब के लिए फिर कहीं से कहीं से युद्ध में जीते राज पद प्राप्त किए है और थोड़ा आराम देना चाहिए फिर क्या विपत्ति <laughs> भगवान ने पूछा है क्या मांग रहे हैं जी? है मतलब दिमाग ठीक है न तकलीफ मैंने मैं एकदम होश से मांग रही तो पांडव जी पुत्र थे अर्जुन हो गया, गया नारायण कोई बोले है ना दुनिया के अरे भाई भगवान को कोई वर्दानी मांगना है तो तुम्हें राजगति मिले मुक्ति मिले गति मिले संपत्ति मिले जैसे मिले मेरे बाल बच्चे सब रहे नाती पोता बच्चे बहु मांग मांगते ना ये मांग रही हमारा परिवार के ऊपर मेरे ऊपर नहीं पूरा हमारा परिवार जो लड़के बच्चे नाती मुसीबत तकलीफ परेशानी ऐसा आते रहे <laughs> सुन लीजिए बढ़िया से मुंह से के साथ बैठे रहते <laughs> तो राज कुछ। तो ठीक से मतलब दिमाग ठीक है ना कुछ एकदम ठीक ठीक ही ही मैं रही कोई नहीं है कोई नहीं नहीं नहीं कुछ बुद्धि नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने पूछाई से क्यों मांग रही नव तो दर्शनम ज्यादा भव अदर्शनम मैंने देखा जब भी हम लोग का जीवन में कोई मुसीबत आता है कोई तकलीफ परेशानी आती है तब तो तुम दौड़ करके आते हो उसको बचाते हो अब मैं मेरे ही जीवन में नहीं हमारे ही नहीं जितने भी भक्तों को मैं चरित्र पढ़ा चाहे प्रहलाद का चाहे ध्रुव का चाहे किसी का ही भक्तों का चरित्र मैंने पढ़ा जो है कुंती माता बोल रही है आप उसी वक्त तो उसी भक्त के पास आए दर्शन दिए बचाए जब उसके पर कोई संकटम उसी वक्त आया बाकी देखा जब खाद पी का मौज में है भक्त को कोई तकलीफ परेशानी है तो आपकु मौज में बैठ रहे थे इसीलिए यहां भी मैं अपने जीवन में भी देखा द्रौपदी के वस्त्र धारण हुआ तो दौड़ के बचाए वस्त्र धारण कर बन में जहां जहाँ संकट आया दौड़ के आके बचाए महाभारत युद्ध में जहाँ जहाँ से बचाने चाहिए मेरे पांच पुत्र को बचाए करके, गई उनकी सौ पुत्र को जो है गांधारी का, का समाप्त कर दिया ग्यारह अख्यौनी ये सात अठारह अख्यौनी यानी कितने करोड़ों सेना युद्ध करने आए थे सिर्फ हमारा पांच पुत्र ही बच हा जो अस्वस्थमा कृपाचार्य है कुत्त वर्मा ये सब तो अमर थे इसलिए बचे नहीं तो नहीं बचते अमर वर ये लोग मिला बाकी पंचु पांडव खाली बचे बाकी सब गए तो ऐसे क्या है ये भगवान की कृपा है ना आपकी कृपा है मेरे को मालूम है अभी राजगदिन मिल गया है अभी सब लोग खुशियां मनाएंगे खा के मौज में सब फंस जाएंगे राजगति मिल गया अब कोई तकलीफ है नहीं कोई दुश्मन भी है नहीं नाती पता सब हो गया परिवार हो गया अब खा पी के ऐसे मौज करेंगे आपको भूल जाएंगे जब आपको भूल जाएंगे फिर आप भी इधर आना बंद कर देंगे इसलिए मैं मांगती हूँ कि भले ही राजगति मिल गया भले ही सब कुछ प्राप्त तो हो गया लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई राक्षस आक्रमण करता रहे कोई संकट आता रहे कोई मुसीबत आता रहे कोई ऐसे खतरनाक बीमारी आता रहे कोई ऐसी मृत्यु ऐसे संकट एकदम पूरा परिवार समाप्त होने का घड़ी ऐसे कुछ आ जा करे जिससे कि हम लोग परेशान होकर आप फूखा रहे आप आकर के हम लोग करें इसी प्रकार से आप जब आते रहेंगे आपका हमारा जो रिश्ता परिपक्व होता रहेगा आपका दर्शन होता रहेगा इस प्रकार से आपका जो दर्शन बार बार होता रहेगा आपकी प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा तो ये संसार से जो है सहजता से उद्धार हो जाएगा हमारा जो है श्यामा रामचंद्र की भव तो दर्शन पुनर्भवा दर्शनम आपकी बार बार जो दर्शन होगा आपकी कृपा होगी तो फिर संसार में बार बार जो आना नहीं पड़ेगा दिन के लिए मुक्ति हो नहीं तो ये जो मिला है चक्रवर्ती सम्राट बन ना देखते अभी तक तो भटक परेशानते थे भगवान तो बचाते थे अभी मिल गया राजगद्दी अब तो शासन करेगी सब मंत्रियों ना कुछ इसीलिए कुंती को मालूम है क्या होने वाला है ये सब चक्कर में पड़ करके सब भूल जाएंगे भगवान <laughs> ध्यान रखे इस बात भगवान जो कोई भी बोलते महाराज ये भगवान के भक्त लोग इतना विपत्ति इतना संकट इतना मुसीबत सब क्यों आता है यही कारण भगवान ज्ञान जान, जान करके इस प्रकार बीच बीच में संकट मुसीबत परेशानी तकलीफ भेजते रहते हैं जिससे कि भक्त जो है परेशान होकर के भगवान को तो करे उनका भक्ति बढ़े भगवान कृपा करे उसका विश्वास जो है भगवान से है दृढ़ हो रे सुखी तकलीफ में भी सुखी सुखी भगवान के भजन करने वाले को दुख तो आता रहेगा लेकिन वो दुख दुखी नहीं कर सकता है न उसमें भी थोड़ा टाइम के लिए हो जाएगा फिर यही तो है भगवान से रिश्ता जब बनता है तो सुख है ना अंतर के आनंद अनुभव होता है तो संसार में आप देखेंगे एक नियम है संसार में है जैसे आपके कोई मुसीबत आ गया तो पड़ोसी वाले आपको मदद कर दिया फिर कोई तकलीफ हो गया पड़ोसी वाले मदद, तो मदद कर दिया फिर कोई तकलीफ अच्छा आया तो फिर दूसरे पड़ोसी इस रिश्तेदार मदद करे तो लोग के प्रति आपका प्रेम बढ़ जाएगा जो मुसीबत आने के बाद जो लोगों ने आपको मदद किया सहयोग किया उनके प्रति आपका श्रद्धा बढ़ जाएगा मेरे मुसीबत में काम आएगा ये है संसार का जो कुछ मर्द करता है करता है उसी प्रति प्रेम सदा बढ़ जाती है अगर बार बार मुसीबत आए हम भगवान को पुकारे भगवान हमको बचाए तो उनके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा तो <laughs> ना इसीलिए भगवान सोचते है कहीं इसको कोई तकलीफ परेशानी आ जाए या संसारी वाले के चक्कर में न पड़ जाए संसारी वाला आदमी को अगर मर्त कर दिया सहयोग कर दिया तो उसके प्रति इसकी श्रद्धा पड़ जाए तो फिर मेरे से छुट जाए इसीलिए भगवान जो है जो भक्त कोई भक्ति करता है सोचते कि इसको मेरा अपना बनाने का है तो उसको भक्ति को बढ़ाने के लिए विश्वास बढ़ाने के लिए बीच बीच में संकट मुसीबत परेशानी करके उसको पक्का करते ये होना चाहिए थोड़ा आ, नहीं तो कहीं आप लोग को अभी आप लोग बैठो या हम पर सत्संग सुनने के लिए क्या <feelings> भी आप सीना। भी सब सबको एक एक करोड़ पाँच पाँच दस दस करोड़ रुपया अगर मिल जाए सब बढ़िया बढ़िया सब खाने पीने का रहने का से व्यवस्था हो जाएगा तो ये सत्संग भजन कीर्तन ये सब जितना नहीं हो पाएगा दस करोड़ मिलने के बाद भी अरे भाई दस करोड़ जो मिल जाएगा तो आप यहाँ रहेंगे थोड़ी बड़ा बंगला बनाएंगे एकदम दो चार करोड़ में तो तो बंगला मिल जाएगा मिल जाएगा, तो जाएगा, जाएगा। पैसा तो जोड़ा ये झोपड़ा पट्टी में छोटा सा मंदिर में सत्संग सुनने के लिए आने के लिए स्वर्ग लगेगा सर तो लग रहा है तो भी दिन श्री श्री राम आगा। देखे देखे। आगा। आगा। स्री राम, राम। तो लोग को सत्संग सुनते सुनते पक्का हो गए हैं वो लोग को मतलब कितना बड़ा बन जाए तो भी आएंगे लेकिन जो सामान्य है अरे वो लोग को कहाँ पर अगर थोड़ा बड़ा बिल्डिंग मिल गया फैक्ट्री मिलेगा भाड़ में जाए मंदिर तो है बाहर में जाए सत्संग टीवी में आ रहा है सब जगह आ रहा है कौन आएगा पूजा पाठ कौन आएगा भगवान है हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण इसलिए जीवन में कभी मुसीबत परेशानी श्री राम श्री राम ह जीवन में कभी कोई मुसीबत कोई परेशानी कोई तकलीफ संकट आ गया तो सोच लो भगवान से फुकारने का चांस आया है हैं? सब भूल गए थे अब प्रार्थना करने का समय आया बैठ करके उनको प्रार्थना करके आरत भाव थी नाम जब बढ़ जाएगा भक्ति बढ़ जाएगा रोना आंखों से अवसर रह जाएगा आ ये ये होता है आप पूरा पूरा सुख जब होगा तो आंखों से आंसू नहीं निकलेगा इसको सब तरह से चारों तरफ सुख है आनंद है घर परिवार में सब सुख है घर वाले सब मान रहे हैं घर वाले सब प्रेम कर रहे हैं पूरा परिवार सुख है आनंद बिल्डिंग परोड़ोपति है भगवान को प्रार्थना करते करते आंसू आएगा बहुत कठिन प्रार्थना होगा ना क्या क्या कह कर प्रार्थना करेगा सब माल बंद भरा हुआ है घर <laughs> में भी सब आदमी प्रेम कर रहा है लड़के बच्चे सब प्रेम कर रहे हैं घर परिवार वाले सब मान रहे हैं रिश्तेदारी में भी सब प्रेम है सब मान रहे हैं तो क्या दुख कुछ है नहीं तो क्या कोई ना कोई दुख संकट कोई ना कोई कमी कोई परेशानी आएगा तब तो होगा अरे बहुत मुश्किल है हमारे एक यहाँ पर पंडित जी रहते थे बोले महाराज धंधा पानी थोड़ा चल नहीं रहा है तो मैंने कहा तेरा हनुमान चालीसा थोड़ा हनुमान जी को तो रोह करके प्रार्थना करके हनुमान चालीसा पढ़ो जिससे आपका धंधा चलेगा धंधा मतलब उसके चल रहा था खाली इसे बोल रहा था कि और जाता महीने में पचास हजार साठ हजार कमाई कर रहा था और दो करोड़ कमाई हो जाए उस चक्कर में था तो मैं बोला कि अगर धंधा नहीं चल रहा है तो थोड़ा हनुमान चालीसा ग्यारह बार प्रतिदिन हम पाठ क्या करे हम बैठे रो करे थोड़ा प्रार्थना करिए तो आया दूसरे दिन पाठ कर रहा था जय हनुमान ज्ञान एक्टिंग करते है नाटक में एक होता है एक्टिंग करने रोने का एक होता है सत्य में तो मैं सोचा क्या सत्य पंडित रो रह गया जाए देखा आपका आँखों में निकल रह गया देखा कि एक बुंदे आँख में क्या तुम रो रहा है तुम्हारे आंखों में असुर ने पसुने कुछ नहीं तो रोने ना, <laughs> का आवाज कैसे जा रहा है वो एक्टिंग कर रहा है। ये नाटक में नहीं सो <laughs> एक्टिंग कर कभी-कभी <laughs> बच्चा सिंह की औरत नहीं ठाकुर की हो वो आती थी महाराज ऐसे ऐसे हो गया वो लड़का ऐसे हो गया ऐसे हो गया चला कृपा तो करते मैंने माता जी से प्रार्थना करो उसका मन बदले पिता पिता झगड़ जाता लड़ जाता उठ नहीं करेगा तो जा करे माता जी से माता की कृपा करना बहुत परेशान हूँ लड़का जी इधर भाग जाता है मैंने कहा कि आस पास निकला प्रार्थना करते करते ना कहा महाराज कुछ नहीं निकला <laughs> ये बताइए जब तुम्हारा जीवन में दुख है तो निकले जब परेशानी संकट आ जाएगा सत्य में संकट जैसे लगेगा बिना घर घर कही बात इसका मतलब जो चीज आया है उसको संकट आप नहीं मान रहे है। नहीं? <laughs> ना हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि आओ ये जीव का स्वभाव है तब, जब जब चारों तरफ से परेशान हो जाता है तब ये अंत में भगवत शरण में आता है आ, आ, जब दुख से मन घबराए चारों ओर अंधेरा छाए तब प्रभु को सुमिरन कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर। आ, श्री राम श्री राम श्री राम थोड़ी भगवान के दरबार में तो जब प्रार्थना करेंगे तो वहां पर सदैव कृपा ही होता है आ, इसी दुनिया में यह है प्रत्येक भक्त के जीवन में देखा गया है सारा दुनिया जब चारों तरफ से परेशान करता है तो भगवान का सहारा लेता है वो भगवान भी देखते हैं चारों तरफ से इसको जो है कोई मर्द करने वाला है नहीं मेरे शरण में आए हैं तो उनको जो करना पड़ता है आ, ये तो मैं अपने जीवन में बहुत अनुभव किया बड़े बड़े संकट बड़े बड़े मुसीबत बड़े बड़े परेशानिया इसीलिए मैं अभी बिंदास हो गया <laughs> अब कितना भी संकट आए मुसीबत आए कितना बवाल आए तो सिरा में खड़ा है राम भरोसे प्रभु जी हे खड़े <laughs> लेकिन इसका मतलब नहीं कि सीरा तार खड़े मतलब प्रार्थना नहीं करने का भजन नहीं करने का नहीं हाँ तो इसी प्रकार से जो है आ, ये बहुत बड़ा चीज है जो बात कर रहे हैं प्रार्थना हमारा गांधी थे ये देश को जो आजाद कर दिया ऐसे नहीं कर दिया आजाद और तो बहुत साल लोग तो लड़ाई झगड़ा करके सब मर गए हैं लेकिन आजाद किसी ने थोड़ी किया है आजाद से गांधी जी ने ही अपना करते उनके जीवन कहानी मिलता है जब भी जब भी भी कोई कोई मुसीबत आ आ जा, जाए, जाए, जाए, जाए परेशानी चाहे जेल में कुछ हो तो बस एक ही काम उनका था, बैठ करके भगवान राम का प्रार्थना कर दोनों टाइम तो प्रार्थना करना उनका नियम हरदम रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीता राघे धुन के तरह इसलिए मरते समय भी है तो उनके जीवन चरित्र में ये पढ़ा जब भी कोई तकलीफ जब कोई परेशानी कोई आ गया सब लोग दौड़ेंगे इधर उधर लेकिन सीधा बढ़ जाएंगे भगवान की प्रार्थना कर अरे जेल में डाल दिया होगा अंग्रेज सरकार लेकिन उस दो दिन बाद छोड़ना पड़ेगा <laughs> एक बार उनके लड़का के जो है मुंबई में ही बहुत बीमार हो गया गांधी जी का डॉक्टर जवाब दे दिया खा रहे बहुत। डॉक्टर जवाब दे दिए बड़े बड़े डॉक्टर गांधी ने कहा आप लोग देखता गांधी रात भर बैठ कर के भगवान का नाम लेते रहे प्रार्थना करते ऐसे प्रार्थना किया कि सुबह होते ही जो सौ डिग्री के ऊपर बुखार था वो जो ठंडा हो गया है कि तुम तो लड़का बैठ गया बैठ गया रामचंद्र की डॉक्टर लोग चंग से नहीं था बचने का इतना प्रार्थना बहुत बल है लेकिन वो प्रार्थना सत्य में दुख तकलीफ होना चाहिए सत्य में होना चाहिए तकलीफ तकलीफ को दूर करने के लिए अंदर से पूरा भागु तब काम हो गए ऐसा पांडव लोग क्या है जब भी मुसीबत है द्रौपदी चारों तरफ से देखा कोई मदद करने वाले नहीं सीधा भगवान द्वारा आगे भगवान अरे वन में थे तो दुर्भा ऋषि आग्रह पहुंच गए अट्ठाईस हजार ऋषि को भोजन चाहिए जी भजन 80000 था अगर नहीं कराएंगे दे दे। hmm. तो कहा दे द्रौपदी ने भगवान किया महाराज नहीं ये दे तुरंत पहुंचे ऐसे कुछ साग पत्ता बचा हुआ था उन खा करके तृप्त हो गए तो अब ऐसे बन गए भगवान सबके हृदय में रहते ही बाबा जी लोग का पेट सब भर गया पेट जैसे <laughs> जैसे खीर पूरी सब खा करकार तो आ रहा है खीर का अल अरे अचानक है पेट कैसे भर गया खीर का टकार आ रहा है अब क्या खाने जाएंगे रिस्ट वहां के चलो भागो आज रहा है है ज़्यादा पर जाएंगे तो तो तो इस पे जाएगा जाएगा फिर पेट हो जो कुंती ने इसीलिए मांगा क्योंकि ना बार बार पगपग पर पगपग पर पगपग पर जो है भगवान ने यह है पांडव की रक्षा किया बचाया इसीलिए वो इसलिए अनुभव किया इसलिए और सोच रही राजगदी मिल गया अब ये चले जाएंगे छोड़ के फिर कभी आएंगे नहीं लगता है ले ना नहीं। लेकिन अब यही से बताएगी नहीं है इसीलिए वरदान मांगा लेकिन वरदान तो मांगा लेकिन भगवान देगा थोड़ी चलो भाई ये बहुत दुख उठाया है अब क्या ये लोगों दुख देने का भगवान ने खाली हाँ कह दिया लेकिन वरदान दिया नहीं है ना बहुत दुख उठा लिया बहुत बचा लिया अब आप लोग को दुखी होने की जरूरत नहीं है अब आरंद करो अब भगवान फिर द्वारिका जाएंगे अभी द्वारिका जाने के बाद फिर उधर से उधर से सुधाम चले जाएंगे और वो मुलाकात आखिर रही है फिर दोबारा भगवान का पांडवों से मुलाकात नहीं होगा ये भगवान द्वारिका जाएंगी द्वारिका के अब शरीर त्याग करके सुधाम चली जाएगी तो भगवान में जो मांगा यहाँ यहाँ पर दिया नहीं बरदान बिना नए नए जो भगत होते हैं उनको तकलीफ परेशान आए तो हो गया बहुत दुख उठा लिया बहुत बार बचा लिया अब थोड़ा आनंद लीजिए तो थोड़ा जब तक परिपक्व करने हो जाता है आ, तब तक जो है थोड़ा सा कष्ट तकलीफ परेशानी आएगा जब भक्ति परिपक्व हो जाएगा फिर भगवान ने जो बार बार दुख तकलीफ देव प्रदू पहले पहले दुख आया था बाद में आनंद है भीषण है सुग्रीव है पहले पहले तकलीफ उठाए राजा बन गया, अब आनंद है कि खाली हरदम तो दुखी रहेगी तो इसी प्रकार से जो है वरदान तो मांगा उसके बाद जो है भगवान अभी कुछ तो दिन के बाद द्वारा गए वहाँ पर द्वारा उनका स्वागत हुआ यहाँ पर जो है पांडव लोग जो है राज्य का शासन कर रहे और वरिष्ठ महाराज का जन्म होगा आइए प्रसंग आगे सुनाएंगे दो मिनट We say man and woman.